अपने भाव से कोई कर्म करे कर्म में करता भाव रखे बहुत भाव रखे तो धीरे धीरे उसकी वासनाएं अच्छी होती हैं और चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है जब तक चित्त में मलिनता है विषयों की प्रीति है या तमो को जब तक है ये जब तक मन में मलिनता है और विच्छेद है ये दुर्गो जब तक है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उदय नहीं होता अज्ञान बना रहता हटा रहता नहीं इसलिए ये तैयारी व्यक्ति को करनी पड़ती है उस तैयारी के करने के लिए धर्म और धर्म के साथ निष्काम होना चाहिए धर्म में जीवन जिये ये धर्म अपना स्वधर्म का पालन करे सामान्य धर्म का पालन करे इसके साथ साथ जो अपने स्वधर्म का पालन करे वो भी परमात्मा के समर्थन भाव थे ये परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से कि हम धर्म इसलिए कर रहे हैं जिसे आगे कर करके धर्म से वैराग्य आएगा, ज्ञान प्राप्त होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी इसलिए हम धर्म का पालन कर रहे हैं हम धर्म का पालन इसलिए नहीं कर रहे कि भौतिक सुख प्राप्त होगा इसलिए नहीं कर रहे कि कीर्ति की प्राप्त होगी इसलिए नहीं कर रहे कि शेष्व की प्राप्ति होगी ऐसा भाव रख करके जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो परमात्मा का समर्पण भाव से कर ले और ऐसा किया हुआ कर्म जो है व्यक्ति के समोकों को रजोगुणों को उनको विदूर कर देता है समोह गुण तो धर्म से ही छूट जाता है लेकिन जब निष्काम कर्म करता है तो उससे रजोगुण भी छूट जाता है और सत्यगुण की वृद्धि हो जाती है ये भीतर अपनी प्रक्रिया है ऋषियों को सबका देखा हुआ है अनुभव किया हुआ है कोई भी अपने सत्यगुण की वृद्धि करना चाहे तो से ये योग साधना इस प्रकार की करनी चाहिए सत्य की उसकी वृद्धि हो जाएगी अगर जब के की अधिकता होगी तो सत्यगुण व्यक्तियों को ही आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान होता जैसे कल विचार करें जैसे तो साक्षी की बात है हम अपने आप को सभी को जानते हैं मन बुद्धि को भी जानते हैं लेकिन मन बुद्धि के भी क्ञा है जो मन बुद्धि का जानने वाला है वो साक्षी को नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते उसका कारण रजोगों की अधिकता है सम्मों की अधिकता है वो जिनमें इसकी अधिकता होगी उनको साक्षी का अनुभव नहीं होगा लेकिन सत्य सत्यगुण आ गया है थोड़ा थोड़ा सत्य सत्यगुण आ गया है तो थोड़ा थोड़ा आभास लगने लगेगा क्या ये साक्षी होना चाहिए और सत्य सत्यगुण खूब गर्बल हो जाएगा तो व्यक्तित्व साक्षी भी साफ दिखाई दे पंचमासदेगे तू रूप अनुभव आ जाएगा तो ये कहते हैं इसके लिए ज्ञान प्राप्त के लिए व्यक्ति को योग साधना करनी चाहिए यहां पर कहते हैं ज्ञान मोक्ष पद भेद और ज्ञान का और मुक्ति का ये दोनों का एकता का संबंध है अगर ज्ञान है तो मुक्ति भी है ज्ञान मोक्ष पद अब यहां को मोक्ष पद कह दिया है वैसे उपनिषदों में क्या कह, कहते हैं ज्ञानाधेद तो कहने ज्ञान ही का नाम तो मुक्ति है ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ज्ञान ही मुक्ति है ज्ञान हो गया तो मुक्ति बनी बनाई अब बोलने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि ज्ञान हो गया है इसलिए ज्ञान से मुक्ति हो गई है ऐसे बोल दो भाई तो थोड़ा स्थूल तरीका होगा बोलने का लेकिन उपनिषदी तरीका तो यही है कि ज्ञान प्राप्त होना ही ज्ञान ही मुक्ति है बस इसलिए कहते हैं ज्ञान मोक्ष पद भेद पखाना वेद बखाना माने ये वैदिक प्रमाण बोल दिया कि वेदों ने कहा है कि ज्ञान के उसी तरह कहते हैं कि मुक्ति कैसे तो निषेधात्मक ढंग से भी कहा कि बिना ज्ञान के मुक्त हो ही नहीं सकते ज्ञान ज्ञानात्मक मुक्ति ऐसा अगर ज्ञान नहीं तो मुक्ति भी संभव है कोई समझे बिना ज्ञान के भी मुक्ति हो सकती है तो बस उसके लिए उदाहरण अगर कोई संस्था बिना ज्ञान के मुक्ति हो सकती है तो वो बात तभी संभव होगी जब कोई व्यक्ति समस्त आकाश को मृक्षाला की तरह से लपेट करके बगल में दबा दो कोई आकाश को मृक्षाला की तरह से जैसे अपने मृक्षाला में बैठे चलने लगे तो लपेटा बगल में दबाए चल दिए ऐसे आकाश को लेकर के मृक्षाला की तरह से लपेटा बगल में दबा दो अगर एक आकर्षक हो तो हम मान लें कि चलो बिना ज्ञान के भी मुक्ति हो जाएगी तो बड़े समर्थ हो बड़े शक्तिशाली हो लेकिन जब इसका आकाश तो आप लपेट नहीं सकते मुक्ति की तरह के तो ये भी समझ लो कि आपको मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष प्रदेद बखाना कहते हैं कि वेदों का वर्णन ये है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है अब कहते हैं जाते में भाई अब भगवान कहते हैं अब देखो दो बातें हैं एक ज्ञान का मार्ग एक भक्ति के मार्ग है मान लो भगवान अभी तक ज्ञान की बात ही विशेष रूप से कहते आ रहे हैं अब भक्ति की शुरू करते हैं मान लो कहते तो तो ज्ञान मोक्ष प्रति देवखाना और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है यहाँ तक भगवान ने माया भी उसी उद्देश्य से कह दी ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान भी बता दिया बैराग भी बता दिया जीवित क्या ऐसा बता दिया और ये भी बता दिया कि ज्ञान कैसे होता है ये भी बता दिया अब कहते हैं भक्ति कैसे प्राप्त होती है तो इसमें ज्ञान और भक्ति के प्राप्त होने में कोई तो दो अलग अलग तरीके नहीं है एक ही तरीका है लेकिन तरीका है तो बस थोड़ा सा अगर अंतर है तो थोड़ा सा अंतर है वो कहने कहने मात्र के लिए ऊपरी ऊपरी अंतर है वो इस प्रकार का एक उदाहरण तो दिया जाता है कहते है कि देखो जैसे एक दिल्ली है और बिल्ली का बच्चा है एक बंदर है बदरिया है और बदरिया का बच्चा है तो बच्चा और उसका माँ मां बच्चे दोनों साथ साथ रहते हैं और माँ बच्चे का पालन पोषण करती है और बच्चा माँ के अधीन रहता है लेकिन इन दोनों बच्चों में थोड़ा अंतर है <coughs> बंदर का जो बच्चा होगा वो अपनी माँ को स्वयं पकड़ेगा बदरिया बच्चे का उतना ध्यान नहीं रखेगी जितना जैसे बदरिया चल दे बैठी बैठे हो चल दे तो ऐसे थोड़ी करेंगे बच्चे को ले और फिर चले वो बच्चा ही देखेगा चल दी तो बच्चा दौड़ करके चमक जाएगा और उसके साथ चल देगा ये तो बंदर का आप देखने इस प्रकार की लेकिन बिजली को आप देखेंगे तो बिल्ली नहीं जाएगी तो अपने बच्चे को अपने मुंह से डाबेगी पकड़ेगी तब ले जाएगी बच्चा उसके साथ भागेगा नहीं तो इन तोड़े में इम्त्यान करें अब दो का संबंध है जीव का और परमात्मा का ईश्वर का दोनों का संबंध है अब चाहे तो ईश्वर जीव का उद्धार करे और चाहे जीव ही परमात्मा से चक्ते ये भगवान हमको बचाओ उसके साथ में जाए दो में से एक और का प्रयास की प्रधानता के है तो ज्ञानी में साधक की प्रधान प्रयास की प्रधानता है और भक्त में समर्पण है और बाकी सब प्रयास परमात्मा की तरफ से तब देखो भी बदल गई से भगवान कहते हैं कि जाते मैं मैं भाई किसी के ऊपर ऊपर तो कब करते करते हैं हैं कि दूसरी जगह भी भगवान ने इस प्रकार का स्वयं अपने मुख से बताया कि जैसे कि माँ के दो पुत्र होते हैं एक बड़ा पत्र एक छोटा पत्र तो जो बड़ा पुत्र होता है तो माँ उसकी परवाह नहीं करती वो जानती वो अपनी के गिरे पड़ेगा नहीं नुकसान अपना नहीं करेगा अपना बचाव अपने आप करिएगा लेकिन जो छोटा बच्चा होगा बहुत बालक होगा माँ उसकी बराबर देखरेख रखेगी वो सोचे कहीं ऐसा न होगी कहीं गिर पड़े कहीं ऐसा न कि कहीं कोई चीज ऐसी ले, ले ले मार ले लग जाए फूट जाए कोई नुकसान हो जाए इसको इसलिए माँ जो उसकी देख खुद करेगी जैसे बहुत छोटे बच्चे की देखरेख मांग करती है लेकिन बड़ा बच्चा हो जाता है बड़ा बच्चा अपनी के रखने आप सकता बस इसी प्रकार भगवान कहते हैं भक्त ज्ञानी मोरे जब के बारे बड़े बच्चे जो है, उनकी तरह बिल्कुल छोटा बच्चा जो है बिल्कुल उसके समय हमारा भक्त जो है उस प्रकार है तो ये उदाहरण सब उदाहरण से पता चलता है यहाँ भी लगता है कि अगर हम भगवान की सहायता भी चाहे वो सत्समर्थ है और जीव में सामर्थ्य कितनी अगर जीव ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो जीव धीरे तो धीरे करके अपने शक्ति अर्जित करेगा करेगा करेगा तब ज्ञान प्राप्त होगा लेकिन परमात्मा तो पहले ही से सर्वसमर्थ है माया का स्वामी उसको तो वो अगर कृपा करे तो जीव को उद्धार करने में सुधरा देने लगे और कोई प्रयास भी लिए बड़ा भारी काम भी नहीं है तो ये सुनता भक्ति के साथ में इसलिए भगवान कहते हैं जाते जीवित में भाई सो भगती, भगती तो वो भक्ति जो है वो एह, जिस कारण से मैं भक्ति भक्ति के कारण से मैं वो भक्तों को रूपित होता हूँ और भक्ति भक्तों को सुखदाई है सुखदायी है कि वो है अपने में बहुत परेशान नहीं होना पड़ता लेकिन उसमें भी एक बात बस इतनी है कि उसे समर्पित होना पड़ता है भगवान पर अपने मन से तो परमात्मा को समर्पित करे जैसे व्यक्ति अपने आपको अपने शरीर की सेवा के प्रति और अपने विषयों के प्रति व्यक्ति जीव अज्ञानी व्यक्ति समर्पित होता है ऐसे वो परमात्मा के प्रति समर्पित रहे फिर परमात्मा की सहायता भी प्राप्त हो जाएगी फिर उसे सब जितना विधान है परमात्मा की ओर से ज्ञान की जरूरत होगी तो परमात्मा ज्ञान भी दे देगा दे बैराग्य की जरूरत होगी तो बैराग्य भी दे देगा उसके हृदय में शांति की जरूरत होगी वो शांति भी दे देगा जुड़ जुड़ी जरूरत होगी भगवान सब दे दे और भक्तों के जीवन में ऐसे देखते भी हैं ज्ञानियों के जीवन में ज्ञान के लक्षण सब देखने में जैसे आते हैं तैसे तो भक्तों के जीवन में भक्त के लक्षणों में सब देखने आते हैं जैसे तुलसीदासी भ्रमण करते हैं वही सब देखने में भी आता रामचंद्र परमानंद जैसे भक्त काली देवी की पूजा करने वाले अब उनके जीवन को सब लोग जानते हैं बहुत लोगों ने पढ़ा होकर जानते होंगे सर की उनकी भक्त के ही कारण से किस प्रकार उनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया कैसी उनको कैसे सब कुछ प्राप्त हो गया उनको धरती से कहके ज्ञान प्राप्त हो सकता अब वो देवी जी के तो वो बड़े उपासक बड़े भक्त लेकिन देवी जी ने हूँ कहाँ से पंजाब के तोतापुरी महाराष्ट्र को महात्मा जी को सन्यासी को वहां से बुलवा करके कलकत्ते से तो पहुंचवा दिया और वो उनको स्वयं उनके मन में आ गया कि इनको रामचरण परमंत को इनको जो वो हमें ज्ञान देना चाहिए वेदांत सिखाना चाहिए और उनके पीछे भी पड़े कि तुम सीखो बेदान ज्ञान सीखो अब जब उन्होंने राम रामकृष्ण परमन समय देवी जी से पूछा कि ये कहाँ से आ गए ये तो उससे कहते हैं कि ज्ञान सीखो वेदांत सीखो ये क्यों हमको वेदांत सिखाते हैं तब तो देवी जी उन्होंने कहा कि भाई वेदांत सीख लो उनसे ज्ञान सीख लो हमने तुम्हारे लिए उनको वहां से तक बुलाया है सीखो तो. तब देखो अब भक्ति के बल व्यवस्था बन गई कब भक्ति है तो उसके लिए साधन भी जुट गए ज्ञान भी मिल गया अब इसके माने ये नहीं कि रामकृष्ण परम कहे या देवी जी कहे कि तुम भक्त तो हो तो बहुत ठीक भक्त तो हो अब तुम्हें तो ज्ञान लेना सिक्का लेना लेकिन कहते तो नहीं भक्त तो हो तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारा भक्त अज्ञानी हो उल्टी सीधी बातें करे उल्टी सीधे काम करे ये भगवान का लगेगा हा? इसलिए तो वो भगवान तो खम खा करके अपने भक्तों को ज्ञान दे नहीं देना चाहेंगे वो न भी लेना चाहे तो भी देना चाहेंगे विज्ञान दो ज्ञानमान बन के रहो सरो बन के रहो तो कहते हैं इस प्रकार से जो ये है भक्ति इस प्रकार की भक्ति है भगवान कहते हैं कहते हैं सो स्वतंत्र है मलम बनाना तो ही ज्ञान विज्ञान कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है माने भक्त का भक्त का मार्ग जो है वो उसकी मान्यता इसी प्रकार की है कि आज से लेकर के अंत तक भक्ति ही भक्ति है और ज्ञान विज्ञान जो वो भक्ति के कारण से ज्ञान और आ जाता है के भी अगर कोई भक्त है भगवान का तो उसे बैराग्य आ ही जाएगा <स दिणाज़ा> अगर वो कोई भगवान का भक्त है तो भगवान का उसे ज्ञान भी हो तो जाएगा भक्ति के बल पर हो जाएगा ये कहेंगे और आप देखेंगे हो भी जाता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है ऐसे भी होता है दूसरी और ये भी बात है कि ज्ञान के बल पर भक्ति आती है ऐसा भी होता जो है, है जो ज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान के ही बल पर भक्ति आती है जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के साथ परमात्मा में विश्वास आ जाता है और विश्वास आ जाता है तो भगवान में समर्पण भाव भी आ जाता है भक्ति भी आ जाती है भगवान के साथ जुड़ भी जाते हैं अब ज्ञानी ज्ञानी बना रहे भगवान का भक्त न हो तो इसके माने उसका ज्ञान ज्ञान नहीं ज्ञान कच्चा है इसी प्रकार अगर कोई भगवान का भक्त है लेकिन भक्ति के साथ उसे ज्ञान पैरा के नहीं आया तो उसकी भक्ति भी अभी कच्ची है पक्की भक्ति तब है तो भगवान की कृपा हो और पैरागे भी आ जाए ज्ञान भी आ जाए तो भक्ति पक्की हो गई तो ये कहते हैं भगत के साथ और फिर ये बार बार कहते थे, थे भक्ति सब प्रकार से सुखदाई है भक्ति साधन में भी सुखदाई है और भक्ति सिद्धावस्था में भक्ति प्राप्त होने पर भी सुखदाई है भक्ति सुख रूपा है ये सभी भक्तों ने बार बार कहा है भक्ति आनंददाय है आनंद स्वरूपा भक्ति है इसलिए भक्ति का अनुपम सुख मूला सुख की तो है इससे सारे सुख भक्ति से ही प्राप्त होते हैं और मिले ये संत हो अनुकूला अब ये भक्ति प्राप्त कैसे हो ये भक्त स्वतंत्र है लेकिन भक्ति की भी प्राप्त होने का तरीका, भक्त स्वतंत्र है कि माने ये नहीं है कि किसी किसी को अशांत आ जाती है, आ? है। ये बात करनी है भक्ति स्वतंत्र है लेकिन स्वतंत्र के माने ये है कि उसका भी एक तरीका है उस प्रकार से भक्ति आती है ये है कि मिलेगी जो संत होंगे अनुकूला तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति इस अनुपम भक्त को चाहता है तो उसे चाहिए कि वो तो सत्संग करे सत्संग कर तो से ही भक्ति प्राप्त हो ये बात जो स्वामी जी ने संत मानसंग विवेक न होगा जहां जो राम बाल कांत से शुरू कर दिया मद कीरत गति भूत भलाई जल से ही जश्न जहां से पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोग को वेदना आन होता अरे जो कुछ भी संसार में किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है चाहे लौकिक को भौतिक को पारमार्थिक को बिना सत्संग कहां प्राप्त होता है सत्यंग करेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अगर कोई चाहता है तो संगीतज्ञ हो जाए संगीतकार हो जाए तो कोई संगीत जानने वाले से सत्संग करो उसके साथ रहो उसकी सेवा करो वो संगीत सिखा देगा उसके साथ रहते रहते, रहते। गला गुण फाड़ते फाड़ते कभी ना कभी संगीत आ जाएगा अभ्यास करते करते कुछ ना कुछ आएगा और संगीत के पास ही नहीं फटोगे उसके पास ही नहीं खड़े होगे संगीत के पास ही नहीं जाओगे तो कहां संगीत आएगा <coughs> कोई भी संसार की किसी भी बात हो आप प्राप्त करना चाहते हो तो सत्संग रह जिसके पास होगा वहीं से वो प्राप्त होगी अगर कोई व्यक्ति भौतिक संपत्ति भी चाहता है की चाहता है तो भी लोग बताते हैं लौकिक लोग बताते हैं संसारी लोग कहते हैं कि भाई तुम धनी होना चाहते हो संपत्ति चाहते हो तो किसी धनी व्यक्ति की सेवा करो उसकी जो है वो उसका साथ करो अगर करोड़पति अरबपति होगा उसके साथ साथ आप तो रहोगे उसकी सेवा करोगे तो वो जरा सा भी कोई तो बता बताते भाई हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है इसमें अमुक चीज हमें जरूरत पड़ती रहती है बाजार से लेते हैं चलो एक कारखाना ही लगा लो ये सप्लाई हमें करते रहना अगर वो उतना भी छोटा सा भी एक पार्ट भी उसका बनाने लगे एक मशीन का तो उसका बृहस्पति तर वो हो ही जाएगा उसको उत्तर करने लगे उसको तो देखते हैं अगर कहीं कोई व्यक्ति धन भी चाहता है तो धनी व्यक्ति का साथ करो धन मिल जाएगा ये बुद्धि मत कीरती गति बुद्धि बुद्धि बुद्धि का है बहुत उदाहरण दिया मत सद्धि ज्ञान किसी व्यक्ति को प्राप्त करना ज्ञानी के साथ करो तो इस प्रकार से बताते हैं कि जहाँ जिसका साथ करोगे उसका सत्संग करोगे तो उससे जिसके पास जो होगा वही मिलेगा अब ये नहीं हो सकता किसी धनी व्यक्ति का करोड़पति का साथ करो और आपको आत्मज्ञान हो जाए अरे भाई उसके पास धन होगा धन देगा धन का तरीका बताएगा आत्मज्ञान नहीं बताएगा लेकिन आत्मज्ञानी के साथ करोगे तो आत्मज्ञान बताएगा परमात्म ज्ञान बताएगा तो उससे ये आशा करो कि आपको तो फैक्ट्रिया लगवा देगा पैसा दे देगा नौकरी लगवा देगा ये नहीं लगवा दो मतलब तो जिससे जो प्राप्त होने वाला है उसका साथ करो वो मिलेगा तो कहते अगर तो भक्ति साथ है तो भक्तों का साथ करो यहाँ संत शब्द है भक्तों के लिए और आंतरिक मानस में जहां कहीं संतों के लक्षण है वो भक्तों के लक्षण बताए गए जगह संतों के लक्षण बताए इस अध्याय में भी अंत में आएगा देखेंगे भगवान नारद जी को संतों के लक्षण बताते हैं तो जो संतों के लक्षण वो संतों के लक्षण के माने क्या भक्तों के लक्षण आप देख लेना मान तो इसके माने तो सत्संग करो के माने जो भक्त लोग हैं उन्हीं के पास बैठो तो भक्त लोग भक्ति पैदा करा देंगे तुम्हारे तो मन में बार बार कहके कहके करके उसी प्रकार का आचरण व्यवहार करें मन में भक्ति आ जाएगी तो सबसे पहला काम जो है सत्संग करो मिले जो संत हो या अनुकूला संत हो तो भक्ति प्राप्त हो जाए कहते भगत के साधन एक बात सोचा ही भगवान ने कि सत्संग भी के हर किसी व्यक्ति को सुलभ नहीं है आगे चलकर करके एक स्थान में ये भी कहते हैं कि सत्संग कैसे मिलता है जब हजारों जन्मों के पुण्य उदय हों तब सत्संग प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा हो तब सत्संग प्राप्त होता है बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भी बात है और ये भी बात है कि जब तक की कोटियों जन्मों के पुण्य न हो तब तक सत्संग नहीं मिलता इसलिए सत्संग का हेतु क्या है हर किसी को सत्संग क्यों नहीं मिल जाता हर कोई भक्त क्यों नहीं हो जाता तो उसका भी कारण बताते हैं कि देखो सत्संग किन लोगों को प्राप्त होता है इसलिए कहना पड़ता है भगत के साधन का खानी सुगम मंत्र वहीं पाणी प्राणी की भक्ति का मार्ग आसान है सुखदाई है और भक्ति कैसे प्राप्त होती है भगवान कहते हैं बताते हैं सबसे पहले एक बात यह है कि प्रथम ही वित्र प्रीति पहले तो वित्र के चरणों में विपरों के चरणों में प्रेम हो यहां से शुरू करो इकाई काम यहां से शुरू हुआ। प्रथम ही वित्र प्रीति और फिर निजी निजी कर्म निरतरी और फिर अपना जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करना सीखो ये दूसरी बात अब ये जो निजी कर्म निरंत श्रुति रीति इसी से ये पता चल जाता है कि प्रथमे दुक्र चरण अति प्रीति का त्यार्थ है गोस्वामी जी के मतानुसार अपने समाज में वे लोग जिन लोगों को अपने शास्त्रों का ज्ञान है श्रुतियों का ज्ञान है जो धर्म और अधर्म की का तात्पर्य समझते हैं ऐसे लोगों को विप्र कहते हैं देखो अपनी अपनी बात अलग अलग प्रकार से दुनिया में क्या समझाया जाता है वो बात दूसरी है अगर ऐसे कहते हैं कि प्रथम ही विप्र चरण अगर किसी को भक्त बनना है तो विप्र के चरणों में प्रीति रख दो तो आजकल तो विप्रत तो तो बहुत ही भ्रष्ट निकृष्ट दुष्ट ये सभी उसके विशेषण लग जाएंगे उनके साथ में ऐसे मित्र लोग होंगे तो कौन लग, कौन चाहेगा कि ऐसे लोगों के हम पहले चरणों की प्रीति करें और फिर हमें भक्ति प्राप्त हो तो कोई संगत व्यक्ति नहीं दिखाई देती लेकिन शास्त्र यह कहता है कि मित्र के माने ये सब नहीं है कि जो दुष्ट हो निकृष्ट हो भ्रष्ट हो ऐसे के कहते हों ऐसी लक्षणों से युक्त हो उसी का नाम विप्र रहे शास्त्र से नहीं कहते शास्त्र का कहना यह है कि जो व्यक्ति में सप्तुण हो तमुगुण ना हो रज ना हो सप्त हो ज्ञान में रुचि हो जो अध्ययन करने वाला शास्त्रों का अध्ययन करे और उसे ये ज्ञान हो कि धर्म किसे कहते हैं अधर्म कैसे कहते हैं धर्म कांडित आदि का कम से कम उसे ज्ञान हो शास्त्रों में क्या लिखा वेदों में क्या लिखा उसने अध्ययन किया ऐसे तो व्यक्ति के चरणों में प्रीति रखने के माने है कि ऐसे वित्र के पास जाओ और उससे पूछो कि धर्म क्या है और धर्म क्या है यही उसके चरणों की प्रीति है वित्त की विक्रता स्पष्ट की है शास्त्र ज्ञान पर इसलिए वित्र के चरण क्या है उसका शास्त्र ज्ञान ही उसके चरण वित्त के चरण में प्रीति होने के माने क्या है शास्त्र का ज्ञान था देखो ये तुलसीदास जी बोलने का तरीका इस प्रकार का है कि उसमें चक्रवादी लगती है समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं और उसका क्या प्रयोजन है कैसी कैसी घुमाव फिराव की बातें है सीधी सी बात यह है कि वो व्यक्ति जिसमें शत्रुगुण है वेदों का शास्त्रों का जिसे ज्ञान है वो व्यक्ति विप्र है विप्र श की परिभाषा जो है वो अपने शास्त्रों वो भी है कोई ऐसा नहीं कि हम अपने मन से अपने आपको तो बता रहे हैं इस प्रकार से शास्त्रों में आता है जन्मना जायते शुद्धा संस्कारा भवे दिजा हा अब देखो कोई भी व्यक्ति हो जन्म से सब शुद्र है ये जो संस्कार हो गया तो ध्वज हो गए और जिनका संस्कार नहीं हुआ वे ध्वज नहीं हुए वे शूद्र बने रहें शुद्ध तो पैदा ही हुए हैं अगर संस्कार हो गया तो वे ध्वज हो गए और नहीं संस्कार हो गया तो क्या हुआ शूद्र हो नहीं गए वो तो शूद्र पैदे ही हुए थे हो क्या जाएंगे बने शुद्र संस्कार कैसा हो गया संस्कार के माने है जब उसको उठने बैठने चलने फिरने और शास्त्र विधान के अनुसार जीवन जीने का तरीका मिल गया एक डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ उसे मिल गया तो इसके माने वो द्वज हो गया द्वज के माने दो बार जन्म एक बार जन्म जब वो माता के गर्भ से पैदा होता है तो उसका तो पैदा होना वो एक शरीर मात्र उसका पैदा हुआ और वो शूद्र लेकिन जब उसमें संस्कार भी आ गए कल्चर आ गया उसमें उसमें जो है उसने फिर अपना संस्कृति कल्चर सभ्यता ये सब उसने सीख लिया तो फिर अब वो जो है एक एक बार जन्म उसका फिर हो गया ये दूसरा जन्म है दोनों दो जन्म जिसके हुए हैं वो दूर है और फिर उसके बाद ऐसा संस्कार युक्त व्यक्ति ही फिर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है जो असंस्कृत व्यक्ति है वो शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता अनकल्चर्ड असंस्कृत अनिप्लिन जो व्यक्ति हो वो शास्त्र का क्या अध्ययन करेगा शास्त्र में तो डिसिप्लिन बाते की बातें लिखी हुई हैं। और जो व्यक्ति को मानने को तैयार नहीं कि मैं डिसिप्लिन नहीं मानता मैं तो मनमोजिया मौजिए तो जो शस्त्र तो, तो करोगे तो करो लेकिन शास्त्र का तुमसे कोई नाता नहीं करते रहो लेकिन जो द्विज होगा जो संस्कार होगा कल्चर होगा कुछ अनुशासन मानने के लिए तैयार है तो वो शास्त्र का दिन भी कर लेगा और गुरु के पास जाना क्या माने अनुशासन पालन करना और फिर वहां शास्त्र को सीखना क्या माने अनुशासन सीखना ये सब इस प्रकार इसलिए गुरु के पास जाने के पहले व्यक्ति के संस्कार कर दिए जाते हैं यज्ञो कवीध त्याग उसी संस्कार का ही एक स्थूल रूप है सूक्ष्म रूप लिए तो उसके मन में संस्कार आ जाए मन से अपने आप को डिसप्लीन स्वीकार करिए और फिर तो उसके बाद में गुरु के पास जाए वहां सीखे जब शास्त्र को सीखेगा तब वो विप्र होगा अब विप्र व्यक्ति भी उसने शास्त्र को सीखा लेकिन शास्त्र में तो उसने ये पढ़ा कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो भगवान को सनातन भाव से कर्म करो व्यस्त रहो परमात्मा को जानने की कोशिश करो भगवान की भक्ति प्राप्त करो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, करो पढ़ा तो उसने ये सब लेकिन पढ़ने के बाद में जैसा उसने पढ़ा वैसा किया नहीं केवल केवल मौखिक मौखिक ज्ञान हो गया तो बुद्धि प्र होकर के रह गया उसके आगे प्रगति नहीं होगी आगे प्रगति उसकी तब हो जब किसी मार्ग पर वो चले धर्म का पालन भी करे निष्काम कर्मियों भी, भी करे वैराग्य भी लावे ज्ञान भी लावे धरती भी ला गए तो क्या हो गया अब ब्राह्मण हुआ अब ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो पहुंचने के लिए इतनी सीढ़ियां हैं तो इसलिए कहते हैं कि जो तो पहले व्यक्ति को चाहिए तो प्रथम ही प्रचरण प्रीति अब उसका मार्ग क्या बनेगा कि पहले जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले विप्र लोग हैं वे लोग चाहे अपने शास्त्र के ज्ञान के अनुसार चलते हो चाहे न चलते हो लेकिन उनको शास्त्र का ज्ञान है तो उनसे जाकर के शास्त्र को सीख लो उनसे पूछ लो की भाई मेरा धर्म क्या है मुझे कैसे जीना चाहिए शास्त्र में क्या लिखा है तो जैसे किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो पत्रा देख करके और गणना लगा के बता देगा कि तुम्हारा प्रारंभ इस प्रकार का है भविष्य में तुम्हें कब मार्ग लगेंगे कब सुनिश्चर लगेंगे कब मध्यम होंगे कब उत्तम होंगे कब लाभ होंगे कब आगे बता देगा लेकिन उससे उस पत्रा से, उस से उसको, उसको जो जो सी उसको अपने लिए करना चाहती इसी प्रकार से दिव्य जो वो शास्त्र को देख करके बता देगा कि आपका ये कर्तव्य ऐसे करो ऐसे करो ये तो आपके लिए कर करनी है क्योंकि हर व्यक्ति के कर्तव्य कर्म अलग अलग हैं इसमें शास्त्र को ही देख करके व्यक्ति को जानना पड़ता है तो इसलिए कहते हैं कि प्रथमिक दिप्र चारण प्रति प्रीति और उनके द्वारा उनसे उनकी दिपरों के निकट जाकर के अपने कर्तव्य को समझो, अपने धर्म को जान लो। जब अपने धर्म को जान लोगे तो फिर क्या करो? अब उसके बाद आ जाओ अपने धर्म को करने लोग निजी निजी कर्म निरत रीति जो श्रुक्तियों के आधार पर उसने आ, हमारा कर्तव्य कर्म बताया है उसी कर्तव्य कर्म को करने में लग जाओ ये दूसरी बात है। तो ये कहते हैं निजी निजी कर्म श्रत निरतर श्रोत ली थी अपना कर्म जो कर्तव्य कर्म भी अपने मन से मत मान कि भाई अब हम जो जहां पर कहीं है तो कही हमारा कर्तव्य करो अपने मन से करना मत मानो कर्तव्य कर्म शास्त्र के द्वारा माने गीता में भी भगवान ने कह दिया उसी प्रकार यहां तस्मा शास्त्र प्रमाणम से कार्या व्यवस्थित देखो शास्त्र तुम्हारे लिए प्रमाण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वैसे यहाँ पर भी भगवान कहते हैं निजी निजी कर्म शुद्ध निर्णय शुद्ध रीति शुद्ध रीति से अपने कर्तव्य को करो और फिर कहते हैं यही कर फल पुनः विषय विरागा और फिर जब इस प्रकार से करोगे तो देखो वही इसी प्रकार पहले अपने सुधर्म कर्तव्य कर्म को जानो सामान्य को जानो और इसको जानो कहाँ से मित्रों के साथ से जानो सात के द्वारा जानो और जान करके फिर क्या है फिर कहते यही कर फल पुण्य विषय विरागा ये सब विषय है ये बहुत सुख कीर्ति ये तीनों विषय है इन तीनों ऐसी व्रत होकर करके व्यक्ति बैराग्य प्राप्त कर ले इसका फल प्रिये यही कर फलपूर्ण विषय विराग तब मम धर्म उपज अनुराग ऐसे जो व्यस्त व्यक्ति हैं उनके लिए ये भागवत धर्म जो वो उनमें आता तब वो उपासना करेंगे भक्ति करेंगे परमात्मा का कर ज्ञान इत्यादि प्राप्त करेंगे परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य जीवन का निर्धारित करेंगे तब उनके मन आएगा यही कर विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा और श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़हीं मन मम अति मन, मन माही और उसको के नौ भक्तियां दृढ़ बनगी मन भक्ति उसमें आएगी और भक्ति नौ प्रकार की नौ प्रकार की भक्ति का की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है एक तो भागवत के अनुसार जैसे कहे श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ इसके मैंने भागवत वाली नौ भक्ति भगवान कह रहे हैं वैसे नवधा भक्ति जो है सवरी को भी भगवान ने सुनाई है वहां सत्संग आदि करके प्रथम भगत संतन कर इस प्रकार बोली तो यहाँ कहते हैं दूसरे प्रकार के भक्ति जो भागवत की है श्रवण है सादर्शन है सेवा भाव है ये सब भगवान की भक्तियां जो है वो इस